ब्रिजराज सिंह जगावत हैं जिनसे हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे लिखते भी हैं और अपना कारोबार भी करते हैं तो आप सभी की तरफ से ब्रिजराज जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं ब्रिजराज सिंह जगावत मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और मैं इंडस बैंक में लीगल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ उदयपुर क्षेत्र में पदस्थ हूँ मैं कविताएँ लिखता हूँ और गीत गजल भी लिखता हूँ और मैं आज इस एफएम के रिकॉर्डिंग में आप सबको एक कविता सुनाता हूं कि कविता आ, किन विषयों पर लिखी जानी चाहिए क्यों लिखते हैं कविताएं कविता की भूमिका बस इतनी है कि आ, कई लोग हमारे मित्र लोग वगैरह पूछते हैं कि कविता क्यों लिखते हैं और मंचों पर कविता लिखने की क्या जरूरत है उनका प्रश्न भी हो सकता है इसलिए क्यों आजकल युवाओं ने कविता लिखना और बच्चों ने कविताएं पढ़ना ये छोड़ दिया है कविताएं सुनना छोड़ दिया है क्योंकि उनके समक्ष कई सारे ऐसे कोतुक हैं जिनको लेकर के वे अपना मनोरंजन कर सकते हैं कविताओं से विमुख होते चले जा रहे हैं तो मैं बताता हूँ कविता क्यों लिखी तो उन मित्रों को मैंने चार पंक्तियों से संबोधित किया है कि उन्हें जानकारी देने की कोशिश की है कि जब सरहद पर खड़े सिपाही की कोई ना बात करे अमर शहीदों के बलिदानों को कोई ना याद करे दलगत राजनीति गलियारों में सब महिमा मंडित हों, आजादी की मूल्य वेदना के सब मंजर खंडित हों प्रजातंत्र की खिली हो और नीति सबकी काली हो सदाचार नैतिकता की बातें जब लगती गाली हों, प्रष्ट हो चली सत्ताओं का जब हम पर ही राज चले सामाजिक ढांचा बेशर्मी की दहली जलांग चले सब कुछ भोगें सब कुछ भोगें क्यों सहन करें जैसे गांधी के बंदर हों होटों पर चुप्पी क्यों साधे जब लावा सब अंदर हो तब अंतरमन के द्वंदों से बस खुद को लड़ना पड़ता है उनमादे उन विषयों पर संवाद भी करना पड़ता है इस मातृभूमि के क्रंदन को मंचों से गाना पड़ता है तब मातृभूमि के क्रंदन को मंचों से गाना पड़ता है यह कविता की भूमिका है कविता की भूमिका कविता क्यों लिखी जाए किन विषयों पर लिखे जाए बहुत सारे विषय है लोगों ने एक घरेलू चम्मच से लगा करके अपने महबूबा के दुपट्टे तक सारे विषयों पर कविताएं लिखी है लेकिन मेरी कविताओं को विषय मूल रूप से ऐसा नहीं होता है यह हो सकता है कि हमारी परवरिश का नतीजा हो जनसंस्कारों में हम पले बड़े और जिस संस्कृति वाले देश में हम हैं उस देश की गरिमा को शुरू से अपने अंतर जहन में अंतर्मन में हमने एक उजाले की भांति देखा है इसलिए मेरी कविता का विषय यह है कि क्यों कविता की भूमिका मैंने भूमिका की चार पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ कि मेरी कविता कोई किसी के लिए समर्पण भाव नहीं और कोई भावों में बहती एक ही तरफा नाव नहीं ना ही निजता ना ही व्याख्या सरल विरल का ज्ञान नहीं ना ही श्लागा ना सहजता और मनोविज्ञान नहीं और न ये इतिहासों के गायन का हिसार कोई इस राजतंत्र के दले दबी किसी विशिष्टि का आभार कोई उत्संग शिखर से धरातलों की दूरी का आभास नहीं भ्रष्ट हो चली सत्ताओं पर कोई व्यंग भी खास नहीं ये अंतरमन के आदर्शों का एक समुच्चय सादा है मेरे संस्कारों का संचय है इस बिगड़ते युक्त की गाथा है मेरे संस्कारों का संचय है इस बिगड़ते युक्त की गाथा है देश की सबसे रक्षित ऊर्जा और संचित ऊर्जा की हम युवाओं को मानते हैं तो युवाओं को संबोधित करते हुए मेरी कविता का पहला बंद है कि उठो नौजवान गौर करो इतिहासिक अध्यायों पर ध्यान करो तुम सब अपने उन सांस्कृतिक स्वाध्यायों पर उस नीव के पत्थर हो तुम जहां होने भावी निर्माण है नीतिगत व्यवहार तुम्हारा ऐतिहासिक प्रमाण है तुम आबद्ध ऋचाओं से उन वेदों की संतान हो तुम भावी आर्यावरत में उस गौरव के प्रतिमान हो तुम प्रतिबिंब जनक जननी के सदा समर्पण भाव रहा विद्या विवेक और बाहुबलों का अंतर्मन सद्भाव रहा यह स्वाभिमान की धरती है माता का गौरव पाती है और पीढ़ी आदर्श विवेकानंद सपोरुष पाती है अब समय रहा वो नहीं जवानों काली सी परछाई है शिथिल पड़ी क्यों स्वप्न ओढ़कर हम सब की तरुणाई है इस भौतिकवाद का जहर निगल किस अंतर ध्यान में लेटे हो लगता है तुम भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो लगता है तुम भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हम लोग क्या हैं हम लोग किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और किस पावन धरा पे हम लोगों का जन्म हुआ है आ, लोग बाहर के लोग भी यहाँ की सभ्यता संस्कृति को देख करके और आज भी ये मानते हैं कि हम विश्वगुरु थे विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे ऐसे गौरव के प्रतिमान जहाँ स्थापित हुए हो उस धरती पे गर्व पैदा होने का हमारे उत्पत्ति होने का हमें बहुत गर्व होना चाहिए अगली पंक्ति में निवेदन करता हूं क्या हुआ इस धरती के साथ में रही त्रस सदा धरती है मेरी आक्रांताओं के विद्वेष से थी रही जूझती संस्कृति सदा आए बाहरी क्षुद्र परिवेश से लड़े स्वाभिमानी सभी वीर यहां अक्षुण्ण संस्कृति रहे सदा मरणोत्सव हुए इस वीर भूमि पर जौहर त्याग बलिदानी सदा थी रक्त सरिता बही यहां पर प्राणोत्सर्ग के भावों से ज्वाला सा शौणित बहा यहां उन वीरों की रक्त शिराओं से अब कुटिल गणित मनोभावों को अपने ही हृदय में समेटे हो क्योंकि तुम ये भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो क्योंकि तुम ये भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो धरती क्या है मुझे शायद किसी को समझाने की जरूरत नहीं या जितने भी एफएम के श्रोता मुझे सुन रहे हैं वो लोग भली बात ही जानते हैं कि इस धरती के साथ में क्या क्या हुआ हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के आंदोलन हुए मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि सोने की चिड़िया संज्ञा को पाकर समृद्धि रही सदा हम पर कितनों की घात लगी परतंत्र यह धरती रही सदा थे धन्य वो आजादी के दीवाने मौत को भी हंसकर स्वीकार किया थी शाहदत वो परचम पर अपने इनकलाप और वंदे मातरम गाकर के प्रतिकार किया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का मरणोत्सव बोल उठा लंदन में बैठी महारानी का भी सिंहासन डोल उठा जब बात स्वदेश प्रेम की थी कई क्रांतियां फूट पड़ी शक्तिशाली ब्रिटिश हुक्मरानों की हस्तियां टूट पड़ी जब लगा आग से लड़ते भय न कोई शक्ति कहीं और चली गौरे चमड़ी बांध पिस्तरा तब पश्चिम की ओर चले ऐसी मर्मदाश्ता अब तक केवल कागजों में ही लपेटे हो क्योंकि तुम ये भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो क्योंकि तुम ये भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो आगे दो बंद और हैं उनको कविता को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए मैं अंतिम बंद तक पहुंचता हूं कि कहां तक हमने हमारी सभ्यता और संस्कृति को रोन दिया है इस पर आप सभी का ध्यान चाहता हूं कि अब बात समय से निकल चुकी है समय बात पर भारी है आज की पीढ़ी ने जब कर ली सब भौतिक तैयारी है मर्यादा और मान प्रतिष्ठा सबको ही अब भूल चुके नागफनी के पौधे बनकर ही तुलसी को निगल चुके तौर तरीके भी पश्चिम है और पश्चिम पहनावा है बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं इस पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ियां देखें कि हम लोग कहाँ तक इस गलती के जलूसे में अपन कहां तक शामिल हैं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 की चमड़ी तक का दिखावा है चमक दमक में चूर हैं इतने चमड़ी तक का दिखावा है और इंटरनेट का ज्ञान जहां गगन बन जाता है अच्छी व्यवस्था है इंटरनेट हम जानते हैं कि बहुत अच्छे इसके उपयोग हैं सारी चीजें लेकिन जब लोग इसका दुरुपयोग करने लग जाएं तब पड़ता हूं कि इंटरनेट का ज्ञान जहां गगन बन जाता है और नौजवान चूर नशे में आधी रात घर आता है अधूरे भंगे कपड़ों में जब व्यसनों की बु आती हो संस्कारों को छोड़ो लज्जा तक को लज्जा आती हो और विध्वंस जमाने में जब महिला शामिल हो जाए माताओं बहनों के लिए सबके लिए मेरी टिप्पणी नहीं है केवल एक मेरे मन में जो जज्बा है उसके लिए कहता हूं कि मेरे मन किस लिए पीड़ित है कि और विध्वंस जमाने में जब महिला शामिल हो जाए ताश के पत्ते कुटे घर में किट्टी पार्टियां हो जाए ये कोतुक माफ कीजिएगा हाई सोसायटी जो एक नाम दे रखा है कि हाई सोसाइटी में ऐसे ऐसे कौतुक होते हैं मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं लेकिन मैं माफी चाहता हूं उन सब सबसे कि मैं अगल कह, कहीं कुछ ऐसा गलत कह रहा हूं तो ये मेरे मन को लगा है इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं कह रहा हूं और ये बात सही भी है कि ताश के पत्ते कूटे घर में किटी पार्टियां हो जाए अदनंगे वस्त्रों को पहनकर नारी शक्ति शक्तिलाती हो और तर्कों में वो अब अपने जब इसको फैशन बदलाती हो फिर भी ऐसे दीन घाट पर कमर टिकाकर बैठे हो निश्चित ही सब भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो निश्चित ही सब भूल गए कि विश्वगुरु के बेटे हो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ब्रिजराज सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी कविता के माध्यम से भारत देश की उस परंपरा को भारत विश्वगुरु है उसको याद दिलाया आपने और हम सभी को फिर से एक नई चेतना के साथ जगाने की आपने कोशिश की जहाँ पर संस्कारों की बात और साथ में जो वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी की बात है उसको भी आपने रखा जिसमें सचमुच चीज़ें तो बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन उसको उपयोग करने में हम लोग अपने स्वभाव के अधीन हो जाते हैं या कहीं न मिसयूज कर देते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं और जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को बनाया जाता है वो चीज़ का जो स्वरूप है वो भी बदलने लगता है और लोग उसके अधीन होते जा रहे ये भी हमारी मानवता पर एक कहीं ना कहीं कटास है जिसके बारे में आपने बताया और उससे हम सभी को जागना है और जागृत बनना है तो आइए एक और खूबसूरत गजल हम ब्रिजराज सिंह जी का सुनेंगे जो उन्होंने वर्तमान समय के मनुष्यों की परिवेश को बताने की कोशिश किया है जहां पर व्यक्ति जो है होता कुछ है और दिखाता कुछ और है तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल फिर से ब्रिजराज सिंह जी से मेरी एक गजल है जो इस बात पे लिखी गई है कि मनुष्य हम सभी जी रहे हैं और हम हैं क्या और असल में हम दिखावा क्या करते हैं कि हमारा परिधान क्या है हम जिन चेहरों से और जिस चीज की हम नुमाइश कर रहे हैं क्या वो चीज कहाँ तक सार्थक है मैं पढ़ता हूँ निवेदन करता हूँ चार बंद हैं इस गजल के मैं पढ़ता हूँ निवेदन करता हूँ कि हम स... हम सभी से जी रहे हैं मगर हम सभी शान से जी रहे हैं मगर है वो क्या जिसको अब तक छुपाते रहे सब गुनाहों पे हैं डाले पर सभी सब गुनाहों पे हैं डालें पर सभी साफ चेहरों से अब तक लुभाते रहे हम सभी शान से जी रहे हैं मगर और देखिए कौन है वो जिसे कोई मतलब नहीं दुनिया ये दावा करती है कि हमें किसी भी चीज से कहीं कोई मतलब नहीं है बहुत सारे मैं उन लोगों पे भी नहीं कहता जिन लोगों ने अपना जीवन केवल एक ही मार्ग पे या किसी देवत्व के मार्ग पे या किसी साधु मार्ग पे समर्पित कर रखा है मैं केवल उनके लिए टिप्पण सभी के लिए कि है क्या और क्या दिखाऊ कि कौन है लालसा के ऊपर कि कौन है वो जिसे कोई मतलब ना हो कौन है वो जिसे कोई मतलब ना हो खुद शिकारी को साधु बताते रहे और देखिए खुद अंधेरों में ही पल रहे हैं मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है खुद अंधेरों में ही पल रहे हैं मगर रोशनी जुगनों को दिखाते रहे हम सभी शान से जी रहे हैं मगर हम सभी शान से जी रहे हैं मगर खूब शोहरत कमाने को है चल पड़े ऐशनाए होती है कि सबसे पहले वित्तेषणा फिर लोकेचना वो सारी उनके क्रम में कि आदमी क्या कमा मतलब सबसे पहले दौलत कमा ली तो फिर शोहरत की तरफ निकलता है कि खूब शोहरत कमाने को है चल पड़े असली पहचान अब तक दबाते रहे जो जोखमाली किसी ने भी दौलत तो क्या जो जोखमाली किसी ने भी दौलत तो क्या दूरी अपनों से कितनी बढ़ाते रहे हम सभी शान से जी रहे हैं मगर और देखिए पंक्तियां अगर कोई गैर हो तो कोई बात हो अगर कोई गैर हो तो कोई बात है राज अपनों से अब तक छुपाते रहे मुस्कुरा के सभी जी रहे हैं मगर मुस्कुरा के सभी जी रहे हैं मगर औपचारिक हंसी है हंसी जो अंदर की मुस्कान होती वो नहीं है मुस्कुरा के सभी जी रहे हैं मगर मगरिया भर सभी से दबाते रहे हम सभी शान से जी रहे हैं मगर धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत प्यारा सा गजल जो है आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं और फिर से हम कुछ बंद और कुछ कविताएं जरूर सुनेंगे ब्रिजराज सिंह जी से आप सुन रहे हैं रीड मोट वन नाइन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तुमार ना I'm not afraid. बोल थी वो सुम तो कौन था तुम ही तो थी सफर के वक्त तुम्हें पलक के मोतियों को पोतल तो वो तुम अभी तो कौन था तुम ही तो थी। ढल गई अब कुमार ना जिंदगी में तेरा है रहा बार नारहा रहा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते बैंक में लीगल ऑफिसर के के के पद नियुक्त और जो लिटिगेशन मामले होते हैं बैंकों उनको देखता हूं। मैं दोस्तों विशेष रूप से देश की सेवा में भी रहा पहले मैं पांच साल सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रहा और 21 प्रदेशों की मैंने यात्राएं की है उसमें अपनी सेवाएं दी है जिसमें से नॉर्थ ईस्ट हो गया और कश्मीर हो गया इसमें दिल्ली में भी रहा हूं मैं काफी समय तक और फिर कहीं मन में एक थोड़ा सा वो रहता था कि नहीं कि कुछ और करने का लिखने का पढ़ने का आगे थोड़ा सा और हमारे खेतीबाड़ी भी है मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूं खेतीबाड़ी को संभालना करना इसलिए तो परिजनों का भी थोड़ा सा वो था कि एकांकी जीवन बिताना वो भी नहीं चाहते थे हम भी नहीं चाहते थे इसलिए पाँच वर्षों बाद में सेवा से रिज़ाइन करके और वापस इधर वकालत के क्षेत्र में आया कुछ समय मैंने वकालत भी की है फिर अभी मैं बैंकिंग सेवा में हूँ वकालत करके भी मुझे लगा कि कहीं संतुष्टि नहीं है वकालत में इसलिए मैं बैंकिंग सेवा में आया हूँ और बहुत अच्छा साहित्य का यहाँ उदयपुर में माहौल है योगधारा है नवकृति जैसी संस्थान है बड़े बड़े संस्थानों से मैं जुड़ा हूँ कुछ मेरे अभिन्न मित्र हैं मैं जाति से चारण हो तो हमारे चारण समाज में भी कविताओं का और शुरू से डिंगल में जो साहित्य लिखा गया राजस्थान के इतिहास पे उनमें भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे रक्त में भी कविताएं बहती हैं तो इसलिए मैं ये शोक रखता हूँ और ईश्वर ने मुझे इसके लिए थोड़ी सी प्रेरणा दी और जैसे आप लोगों के समक्ष आज मैं ये लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरी ऐसी कोई विशिष्ट बात नहीं है ये केवल मेरे आस के माहौल को ही मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि आप लोगों की ऐसी कृपा है मुझ पर और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं आप जैसे सज्जनों को ये कविताएं वगैरह सुना पा रहा हूं और लिख पा रहा हूं इसलिए और बहुत बहुत शुक्रिया 90.4 पॉइंट का कि आज मुझे अवसर दिया गया है धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा तो आपने जो है उन चीजों को छोड़कर भी अपनी जो वकालत भी किया और उसके बाद ऐसे मल्टी टैलेंट आपके पास है बहुत सारी विधाओं में आप चीजें लिखते हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा अनुभव है तो आइए मैं चाहूंगा कि वर्तमान समय में जैसे कि अभी अगले महीने में रक्षाबंधन आ रहा है और उस पर आपने चंद लाइनें लिखी है तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाएं रक्षाबंधन जैसा पावन पर्व हमारे बहुत निकट है तो निश्चित रूप से बहनों पे बेटियों पे गीत बनता है मैंने एक गीत के दो तीन बंद लिखे हैं मैं ये गीत मेरे अभी संपूर्ण हो नहीं पाया ये गीत अभी इसकी तैयारी पर है लेकिन मैंने जो लिखे हैं कि मुखड़े स्वरूप में पढ़ता हूँ और ये गीत इस रक्षाबंधन पर मैं सारी बहनों को सारी बेटियों को इस विश्व के सारी बहनों को क्योंकि संपूर्ण विश्व ये जो ब्रह्मांड है ये सारा का सारा ही हमारा है इसलिए कहीं कोई मैं देश में और राज्य की सीमाओं में केवल इस चीज को नहीं बांधना चाहता तो इस रक्षाबंधन पर मैं विश्व की समस्त बेटियों को और बहनों को ये गीत समर्पित करता हूं कि बेटियां हमारी बेटियां हैं क्या मैं निवेदन करता हूँ कि तुमसे हर एक घर रोशन है तुम से हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है तुमसे हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है तुमसे ही है जग उजियारा तुमसे ही ये जग हम सब तेरे आभारी हैं तुमसे हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है क्या होती है मातृशक्ति बेटियां क्या होती है बहनें क्या होती है त्याग की तू सूरत है और ममता की मूर्त तू ही तू है त्याग की तू सूरत है और ममता की तू ही तू है संस्कारों का परिधान तू ही है हर घर का सम्मान तू तुही संस्कारों का परिधान तू ही है हर घर का सम्मान तुही है हर घर के आंगन की तुलसी हर घर के आंगन की तुलसी सब तुझ पे बलिहारी हारी है तुमसे हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है तुमसे ही ये जग उजियारा तुमसे ही ये जग उजियारा सब तेरे आभारी हैं तुमसे हर एक घर रोशन है चारो दिशा हरियाली है शक्ति का आधार तू ही है वसुधा का आकार तू ही है शक्ति का आधार तू ही है वसुधा का आकार तू ही है जगती में श्रद्धा भक्ति दो नो की है पतवार तुही जगती में श्रद्धा भक्ति दो नो की है पतवार तुही इस धरती पे माँ के रूप में इस धरती पे माँ के रूप में अपनी ममता वारी है तुमसे हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है तुमसे हर एक घर रोशन है चारों दिशा हरियाली है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा होगा हम कभी समय मिले तो ब्रिजराज सिंह जी से वापस इस तरह के कविताओं का गजलों का आनंद उठाएंगे और आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो